शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता जन्म और मरण रूप द्वंद को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं अतः अच्छा शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति ज्ञान का उदय अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामिप्य का लाभ ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है शिवभक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है शिवयोगी पुरुष भिक्षान्न को शंभुसत्य कहते हैं जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म को प्रकाशित करे शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं दूसरा नहीं